लिबर्टी की वाणी एमा लजारस की कहानी बनाया लेकिन अठारह सौ उनचास में जब हेमा का जन्म हुआ था लोगों का विश्वास था कि औरतों के लिए पढ़ना सम्मान्यजनक सम्मानजनक कार्य न था और जो लड़की अपने दिमाग का अधिक उपयोग करती थी वो बीमार हो जाती थी सौभाग्य से हेमा के पिता ऐसा न सोचते थी वह वह चीनी के एक संपन्न उत्पादक थे एमा और उसके बहन भाइयों को पढ़ाने के लिए वह अध्यापकों को घर पर ही बुलाते थे एमा न्यूयॉर्क के हलचल से भरे यूनियन स्क्वायर में बड़ी हुई इसलिए उसे पुस्तकों के अतिरिक्त अपने आसपास के संसार से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला जैसे ही वह बड़ी हुई कविता उसे सबसे प्रिय लगने लगी उसे लगा कवि शब्दों को नया अर्थ दे देते दे थे, थे। वह सोचती वह कैसे इस तरह की कविताएं लिखना सीख पाएगी एक दिन जब वो लोकप्रिय लेखक राल्फ वॉल्डो एमरसन की एक किताब पढ़ रही थी उसने कुछ ऐसे शब्द पढ़े जो उसके मन को छू गए शब्द जो कह रहे थे अपने अंतरमन की शब्द आकृतियां लिखने, लिखने की प्रेरणा मिली कविताएं लिख लिख कर उसने कॉपी के बाद दूसरी कॉपी भर दी अपने मित्र की मृत्यु पर अपने दुख के बारे में उसने लिखा सिविल वॉर के एक जनरल की वीरता पर लिखा और सुंदर यूनानी देवी एफ्रोडाइट का सागर से प्रकट होने के विषय में लिखा जहां कहीं भी वह जाती अपने साथ में कॉपी ले जाती न्यूपोर्ट में स्थित परिवार के ग्रजमकालीन घर में भी कॉपी लेकर गई जब उसका भाई और पांच बहनें दौड़ने और खेलने में व्यस्त होते वह कविताएं लिखती और उन्हें सुधारती जब वह सौ साल पुराने उस सिनागोग में गई जिसे स्पेन और पुर्तगाल के उन यहूदियों ने बनवाया था जो सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए अमेरिका आए थे वो अपनी कॉपी साथ लेकर गई अपने धर्म के साथ विश्वासघात करने के बजाय उन लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया था बिना जाने कि वह कहाँ जाएंगे और किस प्रकार जीवित रहेंगे उन्ही लोगों में से एक एमा के पूर्वज भी थे उसे पुराने प्रार्थना स्थल के एक कम प्रकाशित स्थान में खड़े होकर एमा कल्पना करने लगी कि उन लोगों ने क्या अनुभव किया होगा उसने अपने भीतर की वाणी एक एक फुसफुसाहट सुनी शब्द जन्म लेने लगे आकृतियां दिखने लगी इस मंदिर में कितनी प्रार्थनाएं निकली उन उदास युदयों से जो सुख थे सुख से वंचित वो जो हुए निर्वासित सदियों पहले उस सुंदर धरती से जो उनकी जन्मभूमि ऐमा की कॉपी कविताओं से भर गई थी लेकिन क्या वो अच्छी कविताएँ थी झिझकते हुए उसने अपने पिता को कॉपी दिखाई मोजेज लजारस प्रसन्न हुए उनकी बेटी में योग्यता थी उन्हें उसे प्रोत्साहित करने के लिए पिता ने एक पुस्तक में उसकी कुछ कविताएं कविताएं छपवाई इस पुस्तक का शीर्षक था कविताएं और अनुवाद 14 और 17 वर्ष की आयु में एमा लजारस द्वारा लिखित इस पुस्तक को उन्होंने मित्रों और संबंधियों को बाटा परिवार को इस बात का गर्व था कि उनकी एमा एक कवि थी एक प्रकाशक के एडिटर इस बात से सहमत थे अगले वर्ष उस प्रकाशक ने आम लोगों के लिए उस पुस्तक को प्रकाशित किया एमा की कलम से कविताएं निकलती रही शेत की एक शाम एमा अपने माता पिता के साथ एक भोज में गई वहां उसके पिता उसे भोज में स्वेत वाले के उसे अपने अंतर्मन की वाणी को सुनना सिखाया था ने उसका अभिवादन किया शीघ्र ही एमा उनसे खुलकर बातें करने लगी आश्चर्य की बात थी कि वह बड़ी रुचि के साथ उसकी बातें सुन रहे थे जबकि वह सिर्फ उन्नीस साल की एक लड़की थी उसने उनको बताया कि उसकी कविताओं की एक पुस्तक छपी थी मैं उसे पढ़ना चाहूंगा उन्होंने कहा एमा ने अपनी पुस्तक की प्रति मिस्टर को भेज दी दो सप्ताह के बाद उसे उनका उत्तर मिला प्रिय मिस मिश्ट लजारस, मिस्टर वार्ड के घर पर हुई हमारी बातचीत को मेरी स्मृतियां कि मेरी स्मृतियां सुखद हैं। तुम्हारी पुस्तक और पत्र पढ़कर तुम्हारे बारे में मेरी धारणा की पुष्टि हुई है एमा प्रसन्नता प्रसन्नता से खिलूठी मिस्टर एमरसन को उसकी कविताएं अच्छी लगी थी या सिर्फ या सिर्फ यह उनकी उदारता थी उन्होंने एक भी आलोचनात्मक बात न कही थी चाहती थी कि वह अपनी बेबाक राय दे और उसकी रचनाओं की कमियां उसे बताएं। उसने पत्र लिखा, मुझे प्रसन्नता होती अगर आपने मेरी कविताओं के कुछ भागों को चिन्हित किया होता जो आपको पसंद नहीं आए क्योंकि मैं अपनी रचनाओं को सुधारना चाहती हूं, जितना मेरे लिए ऐसा करना संभव है वो फिर प्रतीक्षा करने लगी क्या मिस्टर उसे सिखलाना चाहेंगे उनके अगले पत्र में उसे वही उत्तर मिला जिसकी उसे प्रतीक्षा थी मैं तुम्हारा अध्यापक बनना चाहूंगा तुम्हें सारे छात्र में उपस्थित रहना पड़ेगा बहुत पुस्तकें पढ़नी होंगी और बहुत लिखना होगा एमा की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी जितनी पुस्तकें मिस्टर एमरसन ने उसे पढ़ने के लिए कही वह सब उसने पढ़ डाली उनके सुझावों को ध्यान से समझकर कर वो अपनी रचनाओं को बार बार लिखने लगी और शब्दों को काटती छाटती रही एक कविता और फिर दूसरी किसी एक कविता और फिर दूसरी किसी पत्रिका में छपी उसकी दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई और फिर तीसरी मिस्टर एमरसन की युवा लेखिका बड़ी हो रही थी और प्रसिद्धि प्राप्त कर रही थी कविताओं के साथ साथ ने ने एक लेख लेख लिखे पुस्तकों की समीक्षा भी लिखी वह म्यूजियम में आयोजित कार्यक्रमों में जाती नाटक देखती संगीत समारोह में जाती एक मित्र को उसने एक पत्र में लिखा मैं नहीं जानती कब मेरे अंदर लोगों पुस्तकों कला संगीत के प्रति इतनी रुचि उत्पन्न हुई हर वो वस्तु जिसका आनंद लिया जा सकता है देश की सबसे लोकप्रिय पत्रिका सेंचुरी में उसकी रचनाएं लगातार छपने लगी उस पत्रिका के संपादक और उसकी पत्नी उसके सबसे प्रिय मित्र मित्र थे उन्होंने उसकी एक भेंट एक राजनेता विलियम एवर्ड्स के साथ कराई जिसने उसे एक विरोध सभा में आने के लिए आमंत्रित किया इस विरोध सभा ने एवा का जीवन ही बदल दिया अब उसकी रचनाओं में एक नया उद्देश्य दिखाई देने लगा एमा शाम एक शाम एमा ने एक हॉल में प्रवेश किया वहाँ कई लोग थे और सब अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे वातावरण में तनाव था विलियम एवर्ड्स स्टेज पर आया उसने घोषणा की कि रूस में यहूदियों के साथ भयंकर हिंसा हुई है उसने बताया कि सामूहिक हत्याकांड के दौरान कई नगरों में यहूदी पुरुषों महिलाओं और बच्चों को मार डाला गया उनके घरों को जला दिया गया और उनकी संपत्ति लूट ली गई यह सब सुनकर एमा को बहुत सदमा लगा वह तो यह समझे बैठी थी कि यहूदियों के प्रति घृणा और हिंसा बीते हुए युग की बात थी अब उसे लगा कि अपने लोगों की रक्षा के लिए उसे खड़ा होना होगा इस हत्याकांड के विरोध में उसने समाचार पत्रों में लेख लिखे फिर इस हिंसा के शिकार लोगों से वह मिलने गई रूस के यहूदी शरण लेने के लिए न्यूयॉर्क आ रहे थे उसने सैकड़ों भूखे और भयभीत शरणार्थियों को देखा जो वार्ड द्वीप में टेंटो के अंदर ठसाठस भरे रह रहे थे वहाँ पीने का पानी नहीं था उन्हें कच्ची रोटी और कीटों से भरा सूप दिया जा रहा था बच्चे कचड़े के ढेरों में खेल रहे थे गुस्से में आकर हेमा इस भयावह स्थितियों को उजागर करने के लिए समाचार पत्रों में लेख लिखे उन लोगों के लिए वह खाना और कपड़े लेकर आई इंग्लिश सिखाने के लिए उसने कक्षाएं चलाई शरणार्थियों की सहायता करने के लिए लोगों को प्रेरित किया सरकारी अफसरों से मिली शरणार्थियों को हुनर सिखाने के लिए स्कूल खुलवाए लेकिन सब लोगों ने शरणार्थियों का स्वागत न किया कुछ लोग बढ़ते अपराध, की की। की परंपरा और संस्कृति में गर्व और नए समाज की उम्मीद से प्रेरित थी बड़ी तेज गति से नई कविताएं नाटक और लेख लिख रही थी उसने लिखा जब तक सब स्वतंत्र नहीं कोई भी स्वतंत्र नहीं तय किया हुआ कि वह इंग्लैंड के यात्रा पर चल दी दोनों इंग्लैंड और इटली में कई जगह घूमी जिन लोगों से मिली और जो जगह उन्होंने देखी उनके बारे में पत्रों द्वारा अपने घर वालों को बताया वापसी यात्रा के समय एमा का जहाज न्यूयॉर्क बंदर का आया वह उसी रास्ते से लौट रही थी जिस रास्ते पर से यूदी शरणार्थी अपना सब कुछ साथ लेकर आए थे उनका भविष्य अनिश्चित था और उन्हें अपने नए देश की भाषा भी न आती थी वह कितनी भाग्यशाली थी कि उसका स्वागत करने के लिए उसके संबंधी और मित्र आए हुए थे जिन्हें वह अपनी विदेश यात्रा की रोचक और दिलचस्प कहानियां सुनाने को आतुर थी उसे लगा की यह महत्वपूर्ण था कि समानता के आदर्शों का सम्मान करते हुए उसका देश सताए हुए लोगों को शरण देता रहे पत्रों का ढेर एमा की प्रतीक्षा कर रहा था एक पत्र मिस्टर एवर्ड्स का था उसने लिखा था कि फ्रांस ने एक विशाल मूर्ति जिसका नाम लिबर्टी था यूनाइटेड स्टेट्स भेजी थी लेकिन इस मूर्ति को लगाने के लिए पेडेस्टल की जरूरत थी जो महंगा था इसके लिए एक पेडेस्टल फंड कमेटी बनाई गई थी पैसे इकट्ठे करने के लिए कमेटी नीलाम नीलामी करने जा रही थी क्या वो इस मूर्ति पर कोई कविता लिख दान कर सकती थी मुझे खेद है मैं इस प्रकार कुछ नहीं लिख सकती उसने उत्तर दिया कविता हृदय से आनी चाहिए एवर्ड्स निराश न हुआ उसने कमेटी के एक सदस्य कॉन्स्टेंस कैरी हैरिसन को उसके पास भेजा हैरिसन ने एमां से एमा ने कहा ऐसे लिखी कविता निर्जीव होगी हैरिसन ने जोर डाला सोचो की वह देवी वहां बंदरगाह के पेडेस्टर पर खड़ी अपनी मसाल से तुम्हारे रूसी शरणार्थियों को प्रकाश दिखा रही है एमा ने आ भर कर कहा नीलामी अगले सप्ताह में चाह कर भी इतनी जल्दी कविता नहीं लिख सकती लेकिन हैरिसन की बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया उसने कल्पना की शरणार्थी न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहली बार उतर रहे हैं और उनकी दृष्टि उस मूर्ति पर पड़ रही है जिसका नाम लिबर्टी है अखबारों में इस मूर्ति की तुलना प्रसिद्ध यूनानी मूर्ति कोलोसस से की जा रही थी जो एक शत्रुओं की की को भयभीत करने वाली मूर्ति थी। वाड़ी सुनने लगी शब्द उपजने लगे आकृतिया मन के पटल पर उभरने लगी उसने लिखा उस विशाल यूनानी देव के समान नहीं धरती को जीत लेने के लिए फैली है जिसकी भुजाए हमारे इस समुद्री तट पर खड़ी है शक्तिशाली महिला पकड़े हाथ में एक मशाल जिसमें कैद है बिजलियां जिसका नाम है एमआर रुक गई। उसके लिए कौन सा नाम उचित होगा एम ने उन शरणार्थियों के बारे में सोचा जिनसे वह वार्ड दीप पर मिली थी उन्होंने कितने दुख और कष्ट झेले थे उन्हें आश्रय और सांत्वना की आवश्यकता थी अगर मूर्ति का कोई नाम होना चाहिए तो वह नाम होगा निर्वासितों की मां उसकी मशाल करती है पथ प्रकाशित उसकी कोमल आके देख रही है दो नगरों को जोड़ती बंदरगाह को अगर यह मूर्ति संसार से कुछ कहती तो क्या कहती मा ने मन की बात सुनी उसने लिखा प्राचीन देश अपने व्यवसायी लोगों को रखो अपने, अपने धरती पर है जो व्यर्थ उन निर्बल बेघर लोगों को भेज दो मेरे पास इस सुनहरे गेट पर मैं कर रही हूँ प्रतीक्षा के लिए प्रतीक्षा लिए हाथ में यह मसाल एमा ने अपनी कलम रख दी उसने कविता लिख ली थी शरणार्थियों के लिए उसके मन में जो आशाए और सपने थे उन्हें उसने कविता में उडेल दिया था शायद इससे किसी का कल्याण हो जाए तीन दिसंबर अठारह को जो नीलामी हुई उसमें सिर्फ एक ही कविता पढ़ी गई थी वह थी नया कॉलोस कवि जेम्स रूसन लोवेल ने एमा को लिखा मुझे तुम्हारी कविता पसंद आई मूर्ति से अधिक तुम्हारी कविता अच्छी लगी तुम्हारी कविता ने उ... इसे एक उद्देश्य दिया क्योंकि पेडेस्ल के समान उ... ही इसे ही इसे उद्देश्य की भी आवश्यकता थी एमा इस कविता का महत्व तो कभी न जान पाई अठारह में उसकी मृत्यु हो गई 1903 में इस कविता को एक फलक पर अंकित कर मूर्ति के पेटेश्ल पर लगा दिया गया समय बीतने के साथ मूर्ति और कविता का संबंध स्थायी हो गया मूर्ति अभी भी शरणार्थियों को आशा का प्रकाश दिखाती है एमा की मृत्यु पर संसार भर से लोगों ने शोक संदेश भेजे